पूरी जानकारी देने की कोशिश करते हैं कि किसी भी एक ट्रेड पर जब हम बोलना शुरू करते हैं या किसी एक्सपर्ट से आपकी बातें कराते हैं तो उनसे पूरी जानकारी आपको सुनाते हैं ताकि आप उस ट्रेड में अपना करियर अच्छा बना सकें तो आइए आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ विक्रोली से दत्तात्रेय सोने सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और विक्रोली में एज ए प्रिंसिपल वो अपनी सेवा दे रहे हैं नाइट स्कूल चलाते हैं तो एक अच्छा एक्सपीरियंस उनके पास है और उनका जो प्रिंसिपल सब्जेक्ट था अपने लाइफ में जब उन्होंने उन चीज़ों को किया तो जोग्राफ़ी और फिर इंग्लिश लैंग्वेज उनके पास था तो दोनों में ही उन्होंने अच्छी पकड़ है और दोनों में ही उन्होंने अच्छा काम किया है तो आज हम लोग जो स्पेसिफिक बात करेंगे जोग्रफ़ी के बारे में बातें करेंगे उनसे तो आप सभी की तरफ से दत्तात्रेय सोनावने सर का बहुत बहुत स्वागत है करियर ऑप्शन कार्यक्रम में नमस्ते मैं दत्तात्रेय सोनौने मैं यहाँ घाटकोपर के पास विक्रोली में शारदा नाइड हाईस्कूल और जूनियर कॉलेज में एक प्रधानाचार्य के रूप में काम कर रहा हूँ बेसिकली एक टीचर हूँ मेरा मुख्य विषय अब तक का रहा है भूगोल जो कि हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम जब भी कभी बाहर निकलते हैं सूरज की तरफ देखते हैं चंद्रमा की तरफ देखते हैं जब हम दिशा ढूंढने की कोशिश करते तो ऐसे सभी जगहों पर हमें हर कदम पर भूगोल इस विषय का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी हो जाता है लेकिन दुर्भाग्य से स्कूल के स्तर पर मतलब पाँचवीं से लेकर दसवीं तक इस विषय को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है इसीलिए आजकल हम देखते हैं कि लोग पहचान नहीं पाते कि जैसे मुंबई में सभी बाहर से आने वाले लोगों को सभी शहरों में दो हिस्से बढ़े हुए हैं ईस्ट और वेस्ट तो हर कोई दूसरे को पूछता है अगर उसका भूगोल का पढ़ाई या शिक्षा अच्छे तरीके से हुई हो तो वो किसी को बिना पूछे भी बता सकता है जैसे कि सिर्फ वो अपने ऊपर देखे घड़ी में समय देखे तो सूरज के और अपनी छाया के माध्यम से वो ईस्ट और वेस्ट सहज तरीके से समझ सकता है लेकिन उतना पढ़ाई या इतना ज्ञान आज नहीं दे पा रहे हैं हमारे लोग या नहीं मिल पा रहा है इसलिए उनको दिक्कतें आती है भूगोल हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा हिस्सा है ये सब स्कूली शिक्षा देने के लिए नहीं लेकिन हमारे पूरे जीवन को एक नए सिरे से देखने का एक विषय ऐसा मैं मानता हूं जी दत्तरे सर बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि इस तरह से भूगल हमारे जीवन में एक बहुत ही अहम हिस्सा अहम काम करता है लेकिन दुर्भाग्यवश उन चीज़ों को जो है बहुत ही अच्छी तरह से लोगों के बीच में या बच्चों के बीच में नहीं रखा गया है लेकिन फिर भी आप जैसे जो विशेष इस सब्जेक्ट को लेकर जिन्होंने काम किया उन्हें ये पता चल रहा है तो मैं चाहूँगा कि हमारे विद्यार्थी मित्रों को अगर इस फील्ड में आगे बढ़ना है भूगोल में तो इसमें जैसे कि करियर के दृष्टिकोण से क्या हो सकता है किस तरह की बातें इसमें हैं भूगोल की पढ़ाई करने के बाद बहुत सारे करियर की संभावनाएं हैं जैसे कि हम देखते हैं शुरुआती दौर में हम अगर बीए यानी कि डिग्री लेते हैं भूगोल की तो उसके बाद टीचिंग का ऑप्शन शुरू हो जाता है और अगर हम प्रोफेशनल कोर्सेस की तरफ देखें तो बहुत सारे अच्छे से और नए ऑप्शंस हैं क्योंकि जैसे विज्ञान और तंत्र का विकास हो रहा है तो इन सभी में भूगोल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है जैसे हम मोबाइल में जीपीएस सिस्टम यूज़ करते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम तो ये भूगोल की देन है इसी के इसका पढ़ाई करने वाले इंसान ही वो ऐप बना सकते हैं या फिर ये और ये जीपीएस ऐप अभी मोटरसाइकिल से लेकर कार ट्रेन सभी जगहों पर यूज़ किया जाता है तो सॉफ्टवेयर बनाने के इंडस्ट्री में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है दूसरा एक जो हम अभी देखते हैं कि मानसून का मौसम है लेकिन मानसून आया नहीं है हम सिर्फ पेपर पे या टीवी वी के न्यूज़ पे भरोसा रखते हैं लेकिन जिसकी पढ़ाई हुई है मेटरोलॉजी करके एक डिवीज़न होता है भूगोल में तो उसमें पढ़ाई तीन साल का कोर्स रहता है बैचलर इन मेटरोलॉजी करके तो वो करने के बाद मेटेरोलॉजिकल और क्लाइमेटोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट्स है सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के तो उनमें जॉब मिल सकते हैं जैसे मैप्स बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में या हमारे डे टू डे लाइफ में तो कार्टोग्राफी करके एक जोग्राफी का ब्रांच है तो उसमें नक्शे बनाए जाते हैं जिनका इस्तेमाल हर एक जगह जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग वगैरह में भी किया जाता है तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं और उसके बाद कॉस्मोलॉजी जैसे हम देखते आसमान में रॉकेट्स वगैरह जाते हैं तो ये सभी का जो बेस है वो जोग्राफी है तो बहुत सारे ऑप्शन इसमें है लेकिन दुर्भाग्यवश बच्चे उतने ज़्यादा अच्छी तरीके से इन तक नहीं पहुंच पाते हैं एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि आपने इसके बारे में तो बताया ही लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारे श्रोता जो हैं आपको सुन रहे हैं रेडियो के माध्यम से तो मैं चाहूँगा कि आप अपने परिवार के बारे में अपने बारे में और आपका इस फील्ड में कैसे आना होगा मैं बहुत खुद को सौ सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे पहले से ही बहुत अच्छे टीचर्स मिले शुरुआती दौर में भी और जब तक मेरी पढ़ाई चल रही थी इसलिए मैंने पहले से ये ठान ली थी कि मुझे टीचर ही बनना है शिक्षक ही बनना है इसलिए मैं इस फील्ड में आया क्योंकि ये सबसे पवित्र ऐसा प्रोफेशन मैं मानता हूँ और जैसे कि आप भी जहाँ पर आप बैठे हो एक नाइट स्कूल है जो बच्चे दिन भर काम करते हैं जिनको दिन की पढ़ाई करना पॉसिबल नहीं है तो ऐसे बच्चों को पढ़ाने का एक पवित्र काम हम लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस हमारा मेरा पिछले 12 साल में यहाँ पे रहा एज अ टीचर और एज अ प्रिंसिपल भी परिवार के आ, मेरा परिवार छोटा सा परिवार है मेरे मैं मेरे माताजी के साथ में ही रहता हूँ एक लड़का है मेरा जो छठी कक्षा में पढ़ता है और आ, लड़की है छोटी जो तीन साल की है मैं और मेरी सौभाग्यवती ऐसा खुशहाल परिवार है हमारा मेरे पत्नी भी टीचर ही है और मेरी माता जी वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के केंद्र में टिटवाला में हमेशा नियमित साधक के रूप में जाती है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने बारे में अपने परिवार के बारे में और इस फील्ड में आपका कैसे आना हुआ पहले से ही एक लक्ष्य था कि मुझे शिक्षक ही बनना है तो आपने उस चीज़ को अचीव किया और दूसरा मैं चाहूँगा कि जैसे ज्योग्राफी के बारे में और इंग्लिश के बारे में ये दो सब्जेक्ट को क्यों चुना आपने इसके पीछे का क्या रहस्य है मैं देहात में रहा हूँ तो मेरे दादाजी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन उनको उनके तजुर्बे से बहुत सारी ऐसी बातें मालूम थी जो आजू बाजू के पढ़े लिखे लोगों को मालूम नहीं होती थी मतलब मानसून कब आएगा अब गर्मी क्यों बढ़ गई है ये पेड़ ऐसे क्यों जल गया ये क्यों नहीं होगा घास अभी और आ, आ, कौन से सीजन में कौन से पक्षी हमारे आने वाले ये पढ़े लिखे लोगों से ज़्यादा उनको मालूम होता था और मैं हमेशा उनके साथ में रहता था तो इस प्रकार से प्रकृति से मेरा एक नाता जुड़ गया और उसमें क्यूरियासिटी निर्माण हो गया उत्पन्न हो गया कि मैं भी इसमें ज़्यादा और नॉलेज पाऊँ तो इसलिए मैंने जोग्राफी चुना और बाद में ऐसा पता चला कि बहुत सारा जो मटेरियल है स्टडी मटेरियल वो हिंदी या मराठी में अवेलेबल नहीं है जोग्राफी का तो वो इंग्लिश में अवेलेबल था इसलिए मुझे इंग्लिश पढ़ना भी ज़रूरी हो गया और इसलिए मैंने इंग्लिश भी चुना और बतौर पी मैंने पहले ज्योग्राफी किया और उसके बाद में इंग्लिश लिटरेचर में भी मैंने स्नातक की पद्वि अच्छा। प्राप्त की चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपका इस भूगोल के क्षेत्र में आना हुआ एक तो आपके दादाजी के वजह से उनके प्रेरणा की वजह से आप इन चीज़ों को सीख पाए समझ पाए और दूसरा इस चीज़ को भूगोल को समझने के लिए इंग्लिश का भी सहारा आपने लिया तो दोनों चीज़ें आपने अच्छी तरह से समझ के उन दोनों चीज़ों को आपने उसमें डिग्री हासिल किया है तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं अभी और ब्रेक में हम लोग एक गीत सुनाते हैं तो मैं चाहूँगा कि कोई हिंदी फिल्म गीत जो आपके दिल के करीब है उसके बारे में बताइए आवाज़ तो मेरी इतनी अच्छी है नहीं लेकिन आ, मैं बहुत बार जब भी उदास होता हूँ या किसी को उदास देखता हूँ तो मैं हमेशा ये गाना गुनगुनाता हूँ या आ, सामने वाले इंसान तक पहुँचने का प्रयास करता हूँ राज कपूर साहब का और मुकेश की आवाज़ में बहुत अच्छा सा गाना है मेरी आवाज उतनी अच्छी नहीं है लेकिन मेरी भावनाएं हमेशा इस गीत के साथ में जुड़ी हुई है वो गाना ऐसा है किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार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 जीना इसी का नाम है धन्यवाद चलिए बहुत ही खूबसूरत गीत सर ने याद किया है आशा करता हूँ आप सभी को भी ये गीत जो है अच्छा लग रहा होगा और एक मोटिवेशन इस गीत में और जीने के लिए एक मोटिवेशन देता है जब भी हम लोग थक हार जाते हैं या मायूस हो जाते हैं तो ऐसे में ये गीत आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करता है तो चलिए इस गीत का आनंद उठाते हैं उसके बाद फिर सर से बात करते हैं आप सुना है रिडमोट वन नाइनटी पॉइंट फोर एफ रहो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 के वास वसते हो तेरे दिल में प्यार तुझी ना इसी का नाम है माना अपनी जेब से फकीर है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 जीना इसी का नाम है रिश्ता दिल से भी के ऐतुबार का जिंदा है हम ही से नाम प्यार का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 कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हम लोग बातें कर रहे हैं दत्तात्रेय सोना बने सर से और उन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताया गूगल के बारे में और गूगल में एक अलग अलग जो है सेगमेंट्स से हैं जहां पर हमने कभी काम नहीं किया और उसमें बहुत सारे अलग अलग सेक्टर है जहाँ पर आप अच्छी तरह से काम कर सकते हैं जैसे बहुत ही अच्छा उदाहरण उन्होंने दिया जी का इसके साथ में उन्होंने बताया क्लाइमेट चेंज में भी इस पर काम होता है और क्लाइमेट चेंज आज के समय में बहुत ज़रूरी है और जैसे उन्होंने एक और एग्जांपल दिया कि ईस्ट वेस्ट हमें समझ में नहीं आता हमें दस बार पूछना पड़ता है कभी कभी आज सवेरे मैं जब गाड़ी से उतरा तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था मैंने भी किसी को पूछा लेकिन वो भी बंदा ऐसे बताया मैं पूछा ईस्ट वो बेच दिया मेरे को वेस्ट में ही <laughs> तो कहने का भाव ये है कि ये चीज़ें कितनी जरूरी है हमारे डेली रूटीन में आ, शायद उन चीज़ों को अगर हम लोग अच्छी तरह से समझ लेते हैं स्कूली टाइम पे या जैसे सर ने कहा कि पाँचवीं से दसवीं के बीच में इस सब्जेक्ट को एक अहम रोल देना चाहिए था वो नहीं होने की वजह से आज के समय में ये दिक्कतें आ रही तो आइए आगे बढ़ते हैं और फिर से मैं सर से जोड़ना चाहूँगा आप सभी को कि जोग्रफ़ी में या भूगोल में जिस तरह से हम लोग करियर की अगर बात करें तो इस सेक्टर में काफ़ी लोगों ने काम किया है और जो विद्यार्थी इस सेक्टर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनकी क्वालिटी या उनके विचारधारा किस तरह की होनी चाहिए करियर के बारे में हमने पहले बात की और उसके बाद में हम देखते हैं कि ये शुरू कैसे हुआ जैसे कि भूगोल हमें सबको मालूम है कि ये, ये स्कूल में एक सब्जेक्ट होता है लेकिन भूगोल एक संज्ञा है डिफिनेशन है तो एरेटोस्थिनिस नाम के एक ग्रीक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर थे तो इन्होंने पहली बार ये शब्द का उच्चारण किया उन्हें जोग्राफिया ऐसा उन्होंने शब्द रखा था और जिसका डेफिनेशन था कि भूगोल का मतलब है पृथ्वी का वर्णन इतनी छोटी सी व्याख्या थी और लोगों को बहुत आसान लगता है लेकिन पृथ्वी का वर्णन का मतलब बहुत ज़्यादा है क्योंकि पृथ्वी मिट्टी से बनी है पत्थर से बनी है पानी है हवा है उस पर पे पेड़ पौधे उगते हैं चीटी से लेकर हाथी तक के सब जानवर रहते हैं ओशंस या समंदर में हम देखते हैं कि बहुत सारे प्राणी रहते ये सब का मिलाकर जो हम अभ्यास करते हैं उसका मतलब होता है भूगोल और इसमें हम देखे तो बहुत सारे आ, बड़े नाम जो हम अक्सर सुनते हैं जो विश्व विश्वविख्यात ऐसे तत्ववेदता है जैसे कि प्लेटो एरिस्टोटल ये न्यू इन्होंने रखी थी और उनके बाद में फ्रेडरिक एंजल्स और कार्लिटर एलेक्ज़ेंडर हम्बुलट ये बहुत प्रचलित ऐसे ज्योग्राफर्स हैं जिन्होंने न्यू रखी और उसके बाद में उसका अभ्यास किया भारत में बहुत सारे लोग अब इस विषय के बारे में ज़्यादा रिसर्च में आते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है इंटरडिसिप्लिनरी इसका नेचर है तो इसलिए अलग अलग विषयों के लोग इसमें आने लग गए जैसे कि हम जानते हैं कि मार्स में जयंत नारड़ीकर आप सभी ने नाम सुना होगा कि जिन्होंने ब्लैक होल के बारे में बहुत बड़ा एक शोध या प्रबंध रखा था बहुत बड़ा योगदान उनका स्टीफन फ्लेमिंग के साथ में सॉरी स्टीफन हॉकिस के साथ में उन्होंने काम किया दुनिया को मालूम नहीं था कि एक तारा जब ख़त्म हो जाता है उसकी उम्र ख़त्म हो जाती है उसके बाद में उसका क्या होता है तो ऐसे महाराष्ट्र के लोगों ने भी जयंत नारड़कर साहब का बहुत तो उसमें योगदान था और यूरेका नाम की एक संस्था है जो पुणे विद्यापीठ के कैंपस के में है जहाँ पर जिन लोगों को जोग्राफी की तरफ अट्रैक्ट होना है या उनको रुचि है तो यूरेका को एक बार ज़रूर जाके वहाँ पर विजिट करें वहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रयोग या एपरेटसेस है जिनसे आप उनमें रुचि ले सकते हैं और आगे उसमें संशोधन या रिसर्च कर सकते हैं जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्रों को ये जानकर खुशी हो रहा होगा कि किस तरह से हम लोग इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं और अलग अलग सेगमेंट है जहाँ पर आप अपने आप को देख सकते हैं कि जिस विषय का आपका बहुत अच्छा रुचि है उस विषय को लेकर आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप इस विषय को आ, मैं चाहूँगा कि आप इस विषय में गहन अध्याय कर सकते हैं और आज के समय में जैसे सर ने कहा कि इस पर प्रैक्टिकली कुछ विशेष प्रयोग भारत में भी हो रहे हैं और यूरोका नाम का जो संस्था है जो खास इस विषय को लेकर अलग अलग प्रयोग सिखाती भी है कराती भी है और रुचि वालों को आगे भी बढ़ाती हैं तो मैं कहूँगा कि हमारे विद्यार्थी मित्रों का जो आ, कैसे हम लोग पहचाने की इनका जोग्राफी में इंटरेस्ट है इसके जैसे ड्रॉइंग में इंटरेस्ट किसको होता है कि जो बचपन से उसको कुछ आकृतियाँ बनाने का रुचि होती है वैसे जिनको निरीक्षण निसर्ग निरीक्षण या प्रकृति का निरीक्षण करने के जिसे खुले हवा में घूमने का शौक़ है उसे अच्छा लगता है पेड़ पौधे उसे अच्छे लगते हैं पक्षी प्राणी अच्छे लगते हैं या फिर जानने की क्यूरियासिटी होती है कि ये सूरज रोज आता है फिर जाता कहाँ है फिर दूसरे दिन कैसे आता है सभी अगर गोल है तो फिर चंद्रमा हर रोज़ गोल क्यों नहीं दिखाई देता ऐसी जो क्यूरियाटिकल नॉलेज है या उसमें अगर हो हाँ तो ऐसे सवाल अगर उठते हैं तो हम आ, समझ सकते हैं कि उसको ज्योग्राफी या उससे जुड़े हुए क्षेत्रों में उसकी रुचि है और ज्योग्राफी में तो बहुत सारे ऐसे सवाल है जो कि वह बड़े बड़े लोगों को भी मालूम नहीं होते हैं जैसे कि एक अगर मज़ेदार किस्सा मैं आपको बताऊँ तो पहली बार जब रतन टाटा अमेरिका के लिए निकले थे पहले उनकी विजिट थी अमेरिका में मीटिंग था उनका न्यूयॉर्क में और उन्हें वहाँ के कंपनी ने एक लेटर भिजवाया था कि आपको 24 तारीख के दिन 10 बजे न्यूयॉर्क में फलाना फलाना जगह पे आपको पहुंचना है तो पहली मीटिंग थी बड़ी मीटिंग थी इसलिए इन्होंने आठ दिन पहले शुरुआत कर दिया और फिर जब डेट आई तो सब तैयारी करके वो पहले से तैयार होके आए और जब उनकी सवारी शुरू हुई तो वहाँ जाने के बाद जिस जगह पे बुलाया था उस जगह पे कोई भी नहीं था तो वो सोच में पड़ गई कि मैं गलत जगह पे आ गया हूँ या क्या ये हुआ क्या है तो बाद में जब उन्होंने इंक्वायरी किया कि अरे आज मेरा ये इनके इनके साथ में जरूरी मीटिंग था तो क्या हुआ वो कैंसिल हो गया क्या हुआ तो उन्होंने बताया कि नहीं वो तो कल मीटिंग है तो बोला कि नहीं नहीं ये देखो मुझे उन्होंने लेटर भेजा है कि यहाँ पर तारीख है तो फिर उन्होंने बोला कि आप पहली बार आ रहे हैं क्या प्रदेश में तो उन्होंने बोला कि हाँ मतलब अंतरराष्ट्रीय वार रेशा होती है जिससे एक जगह से आप जब दूसरी जगह पर जाते हो तो वो लाइन क्रॉस करने के बाद वहाँ का डे मतलब जो वार होता है तो वो चेंज हो जाता है तो एक बहुत बड़े इंसान है लेकिन उनको ये इल्म नहीं था या मालूम नहीं था इसलिए वो एक दिन पहले जाके वहाँ पे रुके और इस वजह से उनको ये मज़ेदार किस्सा हम बोल सकते हैं अगर वो एक दिन लेट हो जाते समझो अगर उनको न्यूयॉर्क से वही लेटर भारत में मिलने के लिए दिया होता तो वो बुधवार की जगह गुरुवार को यहाँ पे पहुँचते हैं और उनका मीटिंग कैंसिल हो जाता तो छोटी छोटी बातें हैं जो हम सीख सकते हैं भूगल के माध्यम से और अपना जीवन अच्छा बना सकते हैं चलिए बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल आपने दिया ज्योग्राफी का भूगोल का और मुझे लगता है कि आप सभी को सुनकर भी थोड़ा सा जिज्ञासा तो बन गया होगा कि ज्योग्राफी में मुझे कुछ करना है और भूगोल के प्रति जो एक प्यार है वो निर्माण हुआ होगा आपके अंदर तो आइए जाते जाते मैं सर से कहना चाहूँगा कि आप सभी के लिए एक मोटिवेशन या एक मैसेज के तौर पर विद्यार्थी मित्रों को क्या कहना चाहेंगे विद्यार्थियों को मैं एक ही मशवरा देना चाहूँगा कि सफलता कभी भी शॉर्टकट से नहीं मिलती अगर आपको सच्ची सफलता चाहिए तो आपको मेहनत करनी है वो बौद्धिक हो सकती है शारीरिक हो सकती है लेकिन आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतनी सफलता आपकी बड़ी होगी और आज के ज़माने में आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है शुरुआती दौर में और उसके बाद में सबसे ज़्यादा नॉलेज एक्वायर करना है क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज है तभी आप उसको यूज़ कर पाते हैं और अगर आपके पास नॉलेज है और आपके पास यूज़ करने की कैपेबिलिटी है क्षमता है तो आप निश्चित तौर पर यश यश को प्राप्त कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया ज्ञान के आधार से आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। ये आपका मैसेज था और आशा करता हूँ आज की जो बातें हमने की करियर इन जोग्राफी के बारे में भूगोल के बारे में और इसमें बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट है जिसके बारे में हमने आपको बताया है और मैं चाहूँगा कि आपकी रुचि है और आपका जैसे कि हमने सर से बातें की कि कौन विद्यार्थी इसमें आ सकता है तो बहुत सारे अलग अलग साइंस डॉ दत्तरथ सर ने बताया कि आपका अगर नक्शा बनाने में या चित्र निकालने में या फिर किसी जंगल में घूमना या फिर उन चीज़ों को देखना या क्यूरिसिटी है कि सूरज आता कैसे है जाता कैसे है तो निश्चित आप इस फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं तो इस फील्ड के लिए आप आगे बढ़िए हमारी बहुत सारी शुभकामनाएँ कामनाएं एंड फिर से एक बार दत्तात्र सर को बहुत सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं छी ल है ये कुछ का छाकर ढल जाना है परछया रह जाती रह जाती निशानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहां प्यार नज है माँ जो की रवानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है एक खुप्यार नजमान